संवेदनाओं के के की एक एक और पेशकश। दिव्य द्रिश्टी। दिव्य दृष्टि। दृष्टि संसार में एक बार फिर हम आपके लिए लेकर आए सोहन लाल द्विवेदी जी की बाल कविता क्यों क्यों बच्चों को नहीं सुहाता पढ़ना लिखना शाला जाना क्यों बच्चों को नहीं सुहाता पढ़ना लिखना शाला जाना खेल कूद में मन लगता दिन भर घर में धूम मचाना क्यों भाती मन को रंगरेली सुलझाए यह कौन पहेली सुलझाए यह कौन पहेली क्यों पतंग उड़ती है ऊपर क्यों न कभी नीचे को आती और गेंद फेंको जो ऊपर तो वह फौरन नीचे आती चोट लगाते ठेला ठेली सुलझाए यह कौन पहेली सुलझाए यह कौन पहेली क्यों मेढक पानी में रहते क्यों मेढक पानी में रहते टर रंटो टर रंटो गाना गाते क्यों न घोंसले में चढ़कर के वे चिड़ियों को मार भगाते जल में ही करते अटकेली सुलझाए यह कौन पहेली सुलझाए यह कौन पहेली क्यों कोलबू जब बैल चलाता उसकी आख बंद की जाती क्यों कोलबू जब बैल चलाता उसकी आख बंद की जाती तिल में से न है कितनी ही वह पेरी जाती कब मन में खुश होता थे भी सुलझाए कौन पहेली सुलझाए यह कौन पहली क्यों स्याही होती है काली क्यों काला कागज न दिखता क्यों स्याही होती है काली क्यों काला कागज न दिखता रंग बिरंगी तस्वीरें लाख हरा भरा मन है बन जाता क्यों भाते हैं सखा सहेली सुलझाए यह कौन पहेली नहीं मदर से अच्छे लगते भाता है छुट्टी का घंटा नहीं मदर से अच्छे लगते भाता है छुट्टी का घंटा मजा न चुप रहने में मिलता मजा तभी जब बजता घंटा अच्छी लगती यह कौन पहली? या कौन पहली? चाचा जी क्यों दाढ़ी रखते चाचा जी क्यों दाढ़ी रखते बच्चों के मुझे न दिखती क्यों चाची कंघी करती है अम्मा अंजन रोज लगाती गुरु को भाते चेला चेली सुलझाए यह कौन पहेली सुलझाए यह कौन पहेली पहली क्यों चीटी बिल में रहती है क्यों इनको है शक्कर भाती पानी में शक्कर डालो तो पल भर में वह घुल मिल जाती चीटी को भाती गुड़ भेली सुलझाए यह कौन पहेली सुलझाए यह कौन पहेली क्यों नटखट बच्चों को भाता सदा पहेली को सुलझाना क्यों नटखट बच्चों को भाता सदा पहेली को सुलझाना क्यों नानी को अच्छा लगता बच्चों के मन को उलझाना क्यों भाती है कथा नवेली सुलझाए यह कौन पहेली सुलझाए यह कौन पहेली संपादक जी को क्यों भाता बच्चों के मन को छलना क्यों बच्चों को अच्छा लगता संपादक का मन फुसलाना छिड़ती छेड़ छाड़ अलबेली यहां कौन पहली कौन पहली क्यों मुझको अच्छा लगता है क्यों मुझको अच्छा लगता है नई नई नृत्य कविता गढ़ना क्यों तुमको तो अच्छा लगता है नई नई नृत्य कविता पढ़ना क्यों भाता है फूल चमेली सुलझाए यह कौन पहेली सुलझाए यह कौन पहेली अभी आप सुन रहे थे सोहनलाल द्विवेदी जी की बाल कविता क्यों वाचक स्वर भारती परिमल